अथर्ववेदिया वेदिया मांडुकीयनिषद इसमें हम लोग द्वितीय वैद्य प्रकरण का अष्टम श्लोक देख रहे थे स्थानी धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासी तानय प्रेक्षते गथवे सुशिक्षित स्वप्न में जो सब पदार्थ दिखते हैं वो स्थानी का धर्म है स्थानी अर्थात दृष्टा स्थानम स्वप्न स्थानम स्वप्न स्थानम इति स्थानी स्थानी का धर्म अर्थात वो दूसरों का धर्म नहीं है जो देखता है उसी का ही धर्म जो स्वप्न देखता है वो गया स्वप्न उसी का ही धर्म है और अपूर्व अपूर्व अर्थात जो पहले सब देखा नहीं ऐसा कुछ विचित्र चीज स्वप्न में देख सकता है सर्वदा स्वप्न में अपूर्व देखेगा ऐसा नहीं है मतलब स्वप्न में कभी देख सकता है कि वृक्ष के ऊपर ये है नदी बहरा और वृक्ष चढ़ करके जाकर के नदी में स्नान करे ये कभी स्वप्न में हो जा सकता है किन्तु तो सर्वदा ऐसा देखेगा बात नहीं है कभी देखेगा गंगा जी वहाँ है चल करके गया जाकर के स्नान किया कभी पूर्व चीज भी देख सकता है तो अपूर्व कभी कभी अपूर्व देखता है अपूर्व ये स्थानीय का धर्म जैसा स्वर्ग निवासी स्वर्ग में होने वाला इंद्र इंद्र का जैसे सहस्र चक्षु है वो उसी का ही धर्म है दूसरों का नहीं है नहीं देखा है कहेंगे देखता है कभी कभी अपने आपको ये है रावण रावण रावण ना स्वप्न देखा कि भैंस में बैठकर के उल्टा मुख हो करके जा रहा है मरने का पूर्व दिन तो इसी प्रकार के कभी अपूर्व देख सकता है गजारूढ़ अष्टभुजम इस प्रकार के कभी अपने आपको देख सकता है और स्थान अयम गत्वा। गत्व अगत्व अर्थात स्वप्न स्थान को जाकर के वो पदार्थ को देखता है जैसा यहाँ कोई लोक में भी कोई अगर मार्ग का ज्ञान है तो जाकर के वो पदार्थ को वहाँ लक्ष्य में पहुँच करके देखता है इसी प्रकार की स्वप्न में जाकर के वही व्यक्ति ही वो देखता है तो जो व्यक्ति जो पदार्थ केवल एक ही व्यक्ति देखता है अन्य व्यक्ति नहीं और जितना समय देखता है उतने समय है वो तो मिथ्या ही होते है अच्छा ठीक है। कथम तेन दृष्ट तम त्रहता न तो कैसे उसी व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है कह दिया कि तानयम श्लोक में तानयम गत्वा प्रेक्षते अयम अयम अर्थात दृष्टा गत्वा स्वप्न स्थान को जाकर के इसको देखता है जैसा दृष्टान्त दे दिया अर्थात यह लोक में सुशिक्षित मार्ग का ज्ञान जिसको है वो जैसे मार्ग में ठीक जाकर के लक्ष्य में पहुंच करके पदार्थ को देखता है टीका में यथे व्यवहार भूमो यथेव इह। इ्लोक में कहा यथेव इह। यह का अर्थ कहते हैं व्यवहार भूमो व्यवहार भूमो चार नंबर टिप्पणी दे दिया भूमो अर्थात दशायाम व्यवहार दशायाम व्यवहार अवस्था में जैसे कैसे कहते कहतेशिक्षित सुशिक्षित अर्थात ठीक ठीक जिसको मार्ग का ज्ञान है देशांतर प्राप्ति मार्ग तेन मार्गेण गत्वा गुशिक्षित देशान्तर प्राप्ति मार्ग तेन मार्गेण अच्छा ग नहीं ठीक है, है। तो देशांतर प्राप्ति का जो मार्ग उस मार्ग में को जाकर के तत्रत्यान पदार्थान, तत्रत्यान तत्र केविप तत्रत्या, तो वहां होने में होने वाले पदार्थों को पश्यति तथा अयम स्वप्न दृष्टा उसी प्रकार की यह स्वप्न दृष्टा स्वप्न गकारान प्रतिपद्य स्वप्न गोप्न में होने वाले जो पदार्थ थो। यथोक्ता जो सब कहा गया पांच नंबर पानी स्वप्न पदार्थ तो यथोक्त तो प्रकार मृग तृष्णि तुल्यान स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वो मृगतृष्णि जैसे मिथ्याई है यथोक्त प्रकारान प्रतिपद्य प्रतिपद्यते पश्यती देखता है ऐसा पदार्थ ततच स्वप्न से स्थानी धर्मत्वात्जु सर्पादिवन मिथ्यात्मित इसलिए ततच उस कारण से स्थानीय धर्मत्वात्थ वो स्थानी का ही धर्म स्थानी अर्थात दृष्टा स्थानीय धर्मत्वात् जैसे स्थानीय धर्म हो गया रजु सर्प जो देखता है उसी का ही वो है सभी के लिए नहीं है वहा सभी के लिए तो रजू है इसी प्रकार की स्वप्न पदार्थ भी स्थानीय धर्म होने से रजु आदि वन मिथ्यात्वम तुम रजू सर्प जैसे मिथ्या है स्वप्नों का पदार्थ भी मिथ्या है क्योंकि वो स्थानीय का धर्म है स्थान का धर्म नहीं है अच्छा यहाँ तक तो ये श्लोकों का व्याख्यान पूरा हुआ आगे मतलब श्लोकों का व्याख्यान टीकाकार पूरा किए अभी तो अभी टीकाकार भाष्य का व्याख्यान करते हैं श्लोक व्यावर्त्या आशंका उपन्य श्लोक के द्वारा व्यावर्तन किया जाएगा जो आशंका का वो आशंका को पहले भाष्यकार दिखा रहे हैं अर्थात ये श्लोक क्यों आया किस शंका का निराकरण करने के लिए वो शंका पहले दिखाते हैं भाष्य में स्वप्न जाग्रत भेदयो सम सिद्धांत कह दिया स्वप्न और जागृत में देखने वाले, दिखने वाले भेद भेद अर्थात पदार्थ ये सब समत स्वप्न अवस्था में दिखने वाले पदार्थ जागृत अवस्था में दिखने वाले पदार्थ ये सब समान है होने से जाग्रत भेदान असत ऐसे कौन कहा सिद्धांतिक जाग्रत भेदान असत्वम जो जागृत पदार्थ वो असत हो जाएंगे ऐसे सिद्धांत कहा क्यूँकी स्वप्न जागृत ये दोनों समान है तो ये जो जागृत भेदा नाम असत्व इति यदम सिद्धांत जो कहा था पूर्व पक्षी कहता है कि तदशत तो तो ये पूर्व पक्षीय शिकार है तदशत तो ये ठीक नहीं है तो कहा गया स्वप्न जागृत भेद यु सम क्या है टीका में कहते है समत्व आद्यन्तवत्वादी आद्यन्तवत्व ये जागृत पदार्थ में है न स्वप्न पदार्थ में है और दृश्यत्व तो? ये भी में है तो समत्व समत आद्यंत तो बत्व आदि आद्यंत तो बत्व आदि आदि कहने से उससे पूर्व में हेतु तो था दृश्यत्व तो आदि पदों से दृश्यत्व भी लेना है अच्छा अभी ये पूर्व पक्ष कह दिया तद अभी आगे कस्मात अकस्मातस्मात कौन पूछेगा पूर्व पक्ष सिद्धांत पूछेगा क्योंकि पूर्व पक्ष कह दिया कि तद वो ठीक नहीं है इसलिए सिद्धांती पूछता है कस्मात टीका में अनुमान सिद्ध से अर्थस्य अनुमान दोषोक्तिम अंतरेण असत्व अयुक्तम पृछती सिद्धांती ने अनुमान दिखाया था ये विमतम मिथ्या विमत जागृत पदार्थ जागृत पदार्थ मिथ्या क्यों आद्यवतवा स्वप्नवत ये अनुमान दिया था पूर्व पक्ष उसमें एक उपाधि दे रहा था सप्रयोजनत्व का राहित अभाव सिद्धांति ने वो उपाधि का निराकरण कर दिया तो ये अनुमान अभी सिद्ध रहा सिद्धांति कह रहा है कि आप खाली अयुक्तम कह दिए अनुमान सिद्ध से अर्थ जो हम अनुमान से सिद्ध कर दिया अर्थ की जागृत पदार्थ तो मिथ्या है क्योंकि आद्यन्त तो वाले होने से तो अनुमान सिद्ध से अनुमान दोषोक्ति अंतरेण अनुमान में दोष नहीं दिखा करके दोषोक्ति के बिना अनुमान में दोष कथन के बिना ऐसा खाली असत्व कह देना असत्व अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है आप खाली कहते हैं तद तो असत ठीक नहीं है आपको दोष दिखाना पड़ेगा क्या दोष अनुमान में तो इसलिए सिद्धांति पृछती अकस्मात सिद्धांति पूछ रहा है तो पूर्व पक्षी अभी अनुमान में दोष दिखाएगा तो टीका में व्याप्ति भूमिंग दूषयन व्याप्ति भंग दोषम आह व्याप्ति का भूमि व्याप्ति कहा ग्रहण होता है ना अनुमान में व्याप्ति कहा ग्रहण करते हैं? व्याप्ति जहाँ ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं उदाहरण उदाहरण उदाहरण कहते हैं उसको ना तो ये पर्वतोपनीमान धूमान इसमें व्याप्ति कहा ग्रहण करते हैं मानस में उसको दृष्टान्त कहते हैं तो, है। तो यहाँ व्याप्ति भूमि दुशयन व्याप्ति तो भूमि सात नंबर टिप्पणी दे दिया व्याप्ति भूमि में थी व्याप्ति ग्रहण स्थलम दृष्टान्त वही व्याप्ति का भूमि है व्याप्ति ग्रहण स्थलम दृष्टांत, सिद्धांत अनुमान में दृष्टांत किसको दिया था जागृत मिथ्या आद्यंत बतुआत दृष्टांत दिया था स्वप्न तो अभी दृष्टान्त पूर्व पक्ष कहेगा कि ये जो व्याप्ति का ग्रहण स्थल है दृष्टांत स्वप्न वही असिध है उसको पूर्व पक्ष कह रहा है तो क्यों कह रहा है व्याप्ति भूमि दूषयन व्याप्ति का भूमि दृष्टान्त तो का दोषण करके क्या कहना चाहते हैं व्याप्ति भंग दोष अगर वो दृष्टांत तो ही ठीक नहीं है तो व्याप्ति उसमें होगा मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये है व्याप्ति भंग दोष को सिद्धांत कह, कह रहा है पूर्व पक्ष कह रहा है न्याप्ति भूमि भूमि का अर्थ स्थान अनुमान में जहाँ व्याप्ति ग्रहण किया जाता है जहाँ धूमो है वहाँ बनी है ऐसे कहाँ देखा कहेंगे महानस रसोई घर किचन तो उसको कहते हैं दृष्टांत। दृष्टान्त तो। तो व्याप्ति का भूमि वहाँ व्याप्ति ग्रहण होता है अनुमान स्थान भूमि अर्थात स्थान। स्थानी पक्ष क्या है यहाँ पक्ष हो गया जागृत जागृत दृश्य जागृत पदार्थ अनुमान दिया था ना सिद्धांत पहले कि बीमत मिथ्या आद्यंत बतुआत स्वप्नवत शो, तो उसी अनुमान का पूर्व पक्षी उसी के ऊपर कह रहे हैं ये अनुमान दिया था पंचासी पृष्ठा में टीका में चतुर्थ पंक्ति में था विमत मिथ्या आद्यंत बतवात स्वप्न दृष्टांत भूमि और पक्ष दोनों कुछ अलग अलग होगा निश्चित तो होगा क्योंकि दृष्टान्त में ये दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों निश्चय होना चाहिए पक्ष में तो साध्य का संदेह है पर्वत में भी बन्नी निश्चय नहीं है कि महानस में बनी निश्चय है बनी निश्चय जहाँ रहेगा वहीं जाकर के व्याप्ति ग्रहण होगा यत्र यत्र धूमस तत्र बनी दृष्टांत और पक्ष अलग अलग होते हैं पेंसिल अच्छा ये ऐसे ऊपर में है देखिये वो जो कवर है ना उसके अंत में उसमें नहीं है, वो तो चश्मा वाला है और एक थोड़ा दूर में है और काला वाला जो है अभी तो व्याप्ति भूमि का दूषण करके व्याप्ति का भंग दिखाएगा पूर्व पक्ष कहेगा व्याप्ति नहीं है क्योंकि व्याप्ति ग्रहण का स्थान ही अगर ठीक नहीं है तो व्याप्ति नहीं होगा पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में दृष्टान्त से असिधत्वा पूर्व का दृष्टांत ठीक नहीं है तो टीका में असिद्धत्व प्रश्न पूर्वक विश्द पूर्व पक्ष कह दिया दृष्टान्त असिद्ध इसको प्रश्न कौन करेगा अभी सिद्धांति सिद्धांति पूछता है भाष्य में कथम यह <coughs> सिद्धांति प्रश्न किया पूर्व पक्ष अभी उसका उत्तर देगा टीका में भाष्य में नहीं जागृत दृष्टा एवं पूर्व कह रहा है नहीं जाग्रत दृष्टा एव ए स्वपने दृश्यंत ये जो पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये जो जाग्रत दृष्ट पदार्थ वही स्वप्नों में दिखते हैं ऐसा नहीं है पूर्व पक्ष का कहना है कि स्वप्नों का जो दृश्य है वो अलग है तो ये जाग्रत पदार्थ वहाँ जाकर के दिखते नहीं स्वप्न दृश्यंत है किमतर ही तो सिद्धांत पूछता है फिर वहाँ जो दिखते है उसको क्या है पूर्व पक्ष कहता है कि अपूर्व अपूर्व अर्थात वहां नूतन पदार्थ उस जगह का वो चीज है यहाँ का वहां जाकर के दिखेगा कहेंगे यहाँ का वहां जा नहीं पाएगा वो सब मिथ्या है पूर्व पक्ष कहता है यहाँ का वहाँ जाता नहीं वो तो वही का पदार्थ है वही उसका है स्थिति इसलिए मिथ्या क्यों हो जाएगा किमतरी पूर्व पक्ष कहता है कि अपूर्वम स्वप्न पश्चिम स्वप्न में अपूर्व पदार्थ देखता है टीका में अपूर्व दर्शनम एवं विवृणती यह अपूर्व क्या देखता है इसको अभी विवरण करके पूर्व पक्षी बता रहा है चतुर्द गजम गज... गजम आरूढ़ अष्टभुज आत्मान मनते तो कैसे देखता है कि चतुर्दंतम अपने आप को देखता है कि चार दांत वाला है और गजम आरूढ़ हाथी के ऊपर बैठा है और अष्टभुजम आठ हाथ है ऐसे आत्मान मनते अपने आप को इस प्रकार देखता है और चतुर्द गतुर्द गजम आरूढ़ अच्छा ये भी हो सकता है हाँ? ठीक है चतुर्दंत गजम हाँ ये हो जाएगा अपने का चार दांत क्यों बतीस तो क्यों होगा क्यों है तो ठीक है चतुर्दंतम गजम आरूढ़ चार दांत वाला हाँ? ये गज के ऊपर ये आरूढ़ है और अष्टभुजम अपने का है ये आठ हाथ है ऐसे अष्टभुजम आत्मान अष्टभुज आत्मा चतुर्दंत गजम आरूढ़ ऐसे मन्यते और अन्य एवं प्रकार अपने अन्यमी एवं प्रकार इस प्रकार और भी बहुत से विलक्षण पदार्थ ये स्वप्नों में देखते हैं तो इसलिए असता तता सम इसलिए ये जो स्वप्नों में दिखने वाले पदार्थ अन्यन असता अन्य दोनों में टिप्पणी दे दिया अन्येन अर्थात रजू भुजंग रजू सर्प जैसा रजू सर्प इत्यादि मिथ्या है पूर्व पक्ष कहता है कि स्वप्न में जाकर के ये सब पदार्थ दिखता है वो सब अन्येन असतः समान अधिकरण है अन्य भोग गया रजू सर्प ये सब असत है मिथ्या है उसके जैसा समम इति तंग न वो समान नहीं है रजू सर्प मिथ्या है किन्तु स्वप्न में जो दिखते है वो सब मिथिया नहीं है अतः सद स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ वो तो सत्य है अतः दृष्टांतो असिद्धः अब जो दृष्टांत तो दिखा रहे थे स्वप्न और उसमें दिखने वाला पदार्थ तो मिथ्या कह देते थे वो वहां मिथ्या तो है नहीं वो तो सत्य है दृष्टांतो असिद्ध हुआ पूर्व पक्ष का तो स्वप्न तो में दिखने वाले पदार्थ तो वो सब सती है तो मिथ्या कैसे हो जाएंगे टीका में अन्यपि त्रिनेत्रत्व आदि तो ये सब जो चतुर्दंत गज के ऊपर आरूढ़ है और अष्टभुजा अपने आपको दिखता है आगे भाष्य में कहा एवं और भी कुछ कुछ देखता है और क्या क्या देखता है त्रिनेत्र कभी आपने को शिवजी जैसा देखता है त्रिनेत्र ये हो सकता है तो अभी क्या हुआ दृष्टांत में दृष्टांत स्वप्न स्वप्न में मिथ्या तो रहा अभी पक्षी क्या कहा मिथ्या तो नहीं रहा सत रहा तो दृष्टान्त में साध्य रहा दृष्टांत में साध्य रहा नहीं रहा दृष्टांत स्वप्न साध्य था मिथ्या तो स्वप्न में मिथ्या तो नहीं रहा तो दृष्टान साध्य विकल हो गया तो अभी टीका में दृष्टान्त से साध्य विकलत्व सिद्धे अभी दृष्टांत था स्वप्न साध्य था मिथ्या तो, ये अभी दृष्टांत में नहीं रहा ये सिद्ध होने से प्राग उक्त अनुमान अनुपति अनुमान पहले पंचासी पृष्ठा में टीका में था तो वो अनुमान इति फलितम आह अभी सिद्ध पूर्व पक्ष कह दिया कि अनुमान तो ये आपका साध्य विकल पहले उपाधि दिया था अभी दृष्टांत तो में साध्य नहीं है साध्य नहीं होने से व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा तो ये भी कहता साध्य विकल पूर्व पक्ष अभी अपना निष्कर्ष सुना रहा है भाष्य में तस्मात स्वप्नवत जागरित असत्व अयुक्त स्वप्न जैसा जागृत भी असत है जो आपने कहा था वो ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्न असत हुआ क्या नहीं, नहीं हुआ स्वप्न ही असत नहीं हुआ तो जागृत उसके जैसा कैसे असत हो जाएगा यदि अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है आगे ठीक है मैं दृष्टांत असिद्धिम दूषयन अनुमानम साधयते दृष्टान्त को असिध कौन कहा कौन कहा पूर्व पक्षी अभी दृष्टान्त असिद्ध को दूषण कौन करेगा सिद्धांत तो दृष्टान दूसयन अर्थात दृष्टान को सिद्ध करेगा तो को सिद्ध करेगा सिद्धांत। भाष्य में तिद्धांति कहा स्वप्ने तृष्टम अपूर्व य मन्यसे न स्वतः सिद्धम स्वप्न में जो अपूर्व दिखता है बोल करके सिद्धांत कहते हैं यदि मन्य से तुम जो आप मानते हो कि स्वप्न में अपूर्व दिखता है स्वतः सिद्धम अगर वो स्वतः सिद्ध होता तब उसको आप कह सकते हैं कि हम मिथ्या नहीं है जैसे जागृत अवस्था में कहा जाए कि ये पर्वत तो पर्वतों को आप देखने से वो सिद्ध होगा आप नहीं देखने से वो चला जाएगा क्या कहीं नहीं जाएगा वो स्वतः सिद्ध जागृत में जैसा है तो इसी प्रकार के सिद्धांत कहता है कि ये स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ जो आप मानते हो अपूर्व बोल करके वो स्वतः सिद्ध नहीं है टीका में अभी सिद्धांति उसके ऊपर विकल्प करके खंडन करेगा तत्कम स्वतः सिद्धम पर स्वप्न दृश्य स्वप्न पदार्थ तो जो स्वप्न पदार्थ है वो क्या स्वतः सिद्ध है अथवा परतः सिद्ध है क्या है स्वतः सिद्ध <coughs> वो नहीं है क्यों जड़ से तद जो जड़ पदार्थ है वो स्वतः सिद्ध नहीं होगा जड़ पदार्थ तो चेतन के आधार पर ही उसका सिद्धि तो जड़ से तदयोगात अच्छा भाष्य में कह दिया न न स्वतः सिद्ध पूर्व पृष्ठ में कहते ना न स्वतः त स्वतः के आगे विसर्ग है आप लोगों का ना नत स्वत न टीका में भाष्य में भाष्य में पूर्व पृष्ठ में ना नत स्वत अंतिम में ना। तो भीशर्ण ए भीशर्ण ना स्वतः सिद्धम ये स्वतः सिद्ध नहीं है ये स्वतः जो होता है वो स्वतः सिद्ध नहीं होगा तो जो भी दृश्य है वो जड़ है जड़ होने से वो सूद सिद्ध नहीं होगा कहा अच्छा अभी द्वितीय हो गया परत सिद्ध जो परतः सिद्ध होगा वो मिथ्या ही होगा जैसे दृष्टांत दिया जाए कि जो रज्जु में दिखने वाला सर्प वो सर्प को देखने वाला अगर नहीं है कोई भी सर्प को वहां देखता नहीं वो सर्प वहां होगा तो ये सर्प परत सिद्ध है जो परत सिद्ध है वो मिथ्या है तो प्रातिभाषिक सिद्ध है अभी जागृत को भी वही कहेंगे जागृत में अगर वो जो सर्प है वो दृष्टि सृष्टिवाद को अनुसरण करता है देखता है तो सृष्टि नहीं देखता है तो सर्प नहीं है तो इसी प्रकार के जो पदार्थ होंगे वो मिथ्या होंगे इसी प्रकार के जागृत भी दृष्टि सृष्टिवाद अर्थात तो इसको भी जब देखेगा तभी तो है नहीं देखेगा तो नहीं है वो तो अंतिम बात है उसमें तो जैसे वो सर्प तो जो व्यक्ति को देख सकते जगत सब लोगों को वास्तव क्या है ना नो मान लीजिए स्वप्नों में दस आदमी खड़े हो करके रज्जू में सर्प देख रहे हैं स्वप्नों में इसकी तो वो जो स्वप्नों में एक तो आप है बाकी नौ लोग भी देख रहे हैं ना नौ लोग भी सर्प को देख रहे हैं अभी ये कितना सत्य है जैसे जग जाने पर ही एक ही नहीं है अभी हम लोग दस लोग मिलकर के पर्वतों को देख रहे हैं तो वो दस में एक मैं भी हूँ कहेगा मैं भी देखता हूं ना बाकी नौ लोग देख रहे हैं कहेंगे जब जग जाएगा कहेंगे कोई भी नहीं है कोई नहीं देख रहा है तो बिल्कुल उसी प्रकार की है तो ये अर्थात जितना ये जहां भी सत्य बुद्धि लगा करके पांच आदमी मिलकर के विचार कर रहे थे ना एक उसमें होना चाहिए जो कहेगा ये ऐसा है क्या सत्य है क्या एक आदमी उसमें अगर कह देगा पूरा ये कहते हैं ना जो जो कहते ना जो कार्ड्स खेलते हैं ना उसमें बनाया जाता है जो सब एकदम तो गिर जाएगा ये करके अच्छा किंतु तो जब तक तो कि ये प्रारब्ध रहेगा ना वो सत्य तो बुद्धि कराएगा और पांच मिल करके उसको सत्य मान करके और खूब विचार करेगा तो जब तक तो, जब तो प्रारब्ध हट जाएगा धीरे धीरे वो विचार से फिर हट जाएगा वृता तो है कोई लाभ नहीं है मतलब जागृत आपेक्षिक दृष्टि से अर्थात ये अज्ञान अवस्था में स्वतः सिद्ध कह देता है जैसे ज्ञान का स्थिति में ये भी स्वप्न जैसा हो जाएगा तो ये भी स्वतः सिद्ध नहीं होगा और भी सिद्धांती स्वप्नों को पहले मिथ्या सिद्ध करने के लिए जागृत का व्यावहारिक को मान करके उसको पहले सिद्ध कर देगा करने के बाद फिर जागृत को मिथ्या कहेगा अच्छा ये प्रथम तो हो गया जड़ जो है वो स्वतः सिद्ध नहीं होगा आगे द्वितीय द्वितीय परत सिद्ध द्वितीय द्वितीय तन मिथ्यात अगर परत सिद्ध होगा तो वो तो मिथ्या ही होगा इति अभिप्रेत्य प्रश्न पूर्वकम आद्यपादम अवतार्यती प्रश्न पूर्वकम आद्य पादम अवतारयती प्रश्न पूर्वकम सम कैसे कहेंगे पूर्व हो गया ना इसलिए यशमात स्वप्न पूर्वो यशमात तो स्वप्न करके अवतारण करते हैं अवतारण करेंगे आद्यपाद किंतु कैसे करेंगे प्रश्न पूर्वक कर? पहले प्रश्न करके है तो कित ही अर्थात ये स्वतः सिद्ध नहीं है स्वप्न स्वतः सिद्ध नहीं है किमतरी प्रश्न करके कहते हैं अपूर्व स्थानीय धर्मो ही आद्यपाद हो गया अपूर्व धर्मो ही तो ये आद्यपाद हो गया इसका अवतरण करते हैं टीका में तदगताणी व्याकरोती व्याकरोति तद नहीं आद्यपाद गि प्रथम पाद में होने वाला अक्षर का व्याकरण वर्णन करते हैं भाष्य में अपूर्व धर्मो ही ये तो आद्यपाद का प्रतीक ले लिया आगे स्थानीनो दस्टुर स्थानी धर्मो कहा गया स्थानी धर्म में एक शब्द है स्थानीय उसका अर्थ कहते हैं स्थानीन धर्म स्थानीय धर्म स्थानीन का अर्थ द्रष्टुर जो देखता है स्थान क्या है स्वप्न स्वप्न स्थान स्वप्न स्थान अस्थि स्वप्न स्थानी वही हो गया जिसका स्वप्न स्थान है अर्था जो स्वप्न देखता है वही हो गया द्रष्टा तो स्थानीनो धर्म स्थानीनो अर्थ क्या द्रष्टुर दृष्टा का धर्म द्रष्टुर है अर्थात स्वप्न स्थान वतो व छूट गया वो स्वप्न स्थान वाले का आप लोगों के पास अगर कैलाश का पुस्तक है तो वो सब संशोधन करते रहेंगे साथ साथ स्वप्न स्थान वतो धर्म स्वप्न स्थान वाले का वही दृष्टु वही स्थानी तो अगर हम अत ठनो कर देंगे तो स्थानी बनेगा मतु करेंगे तो स्थान वतो बनेगा तो स्वप्न स्थान वाले का धर्म वहां जो अपूर्व दिखते हैं वो सब स्वप्नस्थानों वाले का धर्म जो स्वप्न देखता है उसी का तो वो ही वो धर्म अर्थात वही सृष्टि करता है टीका में अपूर्व स्वप्न दर्शन स्थानी स्थानीय धर्म तुम न साधयते जो अपूर्व स्वप्न दर्शन है वो स्थानीय का ही धर्म है देखने वाले का ही वो धर्म है देखने वाले का धर्म जैसा कहेंगे घट का धर्म हो गया रक्त रूप वो घट में रहता है इसी प्रकार स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वो दृष्टा में ही है दृष्टा का धर्म दृष्टा में ही है अर्थात दृष्टा का अंतकरण ही उसी प्रकार बना है उसको दृष्टांत दे करके अभी सिद्ध करते हैं भाष्य में यथा स्वर्ग निवासी नम इंद्रादीनम सहस्राक्ष जैसे स्वप्न निवासी स्वप्न में रहने का स्वभाव इंद्र उसका सहस्राक्षत्व वो स्वप्न में रहेगा ना रहे और वरुण और कुबेर वो सब ए वो इंद्र में रहेगा ना वरुण कुबेर में भी रह जाएगा इंद्र में ही रहेगा सहस्राक्ष क्या थे स्वर्ग निवासी इंद्र तो स्वर्ग निवासी नम इंद्रादी नम तो स्वर्ग में रहने वाले जो इंद्रादी उसका जो सहस्राक्षत्व है वो केवल इंद्र का ही धर्म है वो दूसरों का नहीं है तथा स्वप्न अपूर्वो अयंग धर्म इसी प्रकार की ये स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वो स्वप्न दृश्यंतर स्वप्न देखने वाले का अपूर्व अयम धर्म ये धर्म ये स्वप्न देखने वाले का अपूर्व है अपूर्व अर्थात वो जो देखता है पदार्थ सर्वदा अपूर्व नहीं कभी पूर्व पदार्थ भी देख सकता है जाता है गंगा जी में स्नान करके आता है वो पूर्व पदार्थ भी हो सकता है टीका में अपूर्व स्वप्न दृष्टे धर्मो अ चैतन्यवत कि सोपलब्धेरम पूर्वपक्ष कह रहा है अपूर्वदर्शन ये स्वप्न दृष्टा का धर्म हुआ ठीक है अपूर्व दर्शनम ये जो दर्शन अर्थात दृश्यते इति दर्शन पदार्थ वो इसी का ही धर्म है द्रष्टा का ही धर्म है तो होने पर पूर्व पक्ष कहता है कि जो दृष्टा वो चेतन है तो उसका चैतन्य धर्म है वो चैतन्य उसका मिथ्या है क्या सत्य है जैसे दृष्टा का एक धर्म चैतन्य हो गया और वो सत्य हुआ इसी प्रकार की अगर ये स्वप्न दृष्टा का धर्म हुआ ये भी सब सत्य हो मिथ्या क्यों हो जाएगा पूर्व पक्ष कह रहा है अपूर्व दर्शनम दर्शनम अर्थात जो पदार्थ देखता है स्वप्न दृष्टि का धर्म अगर है स्वप्न दृष्टि धर्म स्वप्न देखने वाला का अगर धर्म है तो स्वप्न दृष्टा का जैसे धर्म है चैतन्य वह चैतन्य जैसा क्यों नहीं होगा चैतन्य अर्थात सत्य वो सत्य क्यों नहीं होगा इति आशंक्य सिद्धांत कहता है कि बाध उपलब्धेर तो उसका बाध हो जाता है स्वप्न में जो पदार्थ देखता है उसका बाद हो जाता है जब जागृत में आ जाता है किंतु जो स्वप्न देखता है उस समय तो मानता है मैं चेतन हूं और जब स्वप्न बाद हो जाता है वो क्या मानता है मैं जड़ हूं उसका चेतना तो किंतु रहा इसलिए वो मिथ्या नहीं है क्योंकि वो बाद नहीं होता है कि स्वप्न में जो पदार्थ देखता है वो तो बाद हो जाते हैं बाध उपलब्ध है इसलिए वो सत्य नहीं होगा न स्वतः भाष्य में न स्वतः सिद्ध द्रष्टु स्वरूपवत ये जो स्वप्नों में दिखने वाले पदार्थ ये सब स्वतः सिद्ध नहीं है तो द्रष्टु दृष्टा का जो स्वरूप है वो स्वतः सिद्ध है और देखिये न स्वतः सिद्ध है द्रष्टु स्वरूप ये दृष्टांत कैसे हुआ तो जैसे है, जैसे हाँ उसको क्या दृष्टांत कहते हैं वैधर्म्य दृष्टांत वैतर्म दृष्टान्त कह देंगे तो वैधर्मी दृष्टान्त उष्ट्र की दृक ऊंट कैसा है पूछने से कहते हैं घोड़े जैसा समान पीठ वाला नहीं तो ये इसको कहते हैं में विरुद्ध दृष्टांत है न स्वतः सिद्ध दृष्टुस्वरूपवत टीका में अच्छा। पूर्वार्ध पूरा हो गया उत्तरार्ध विभजते अभी उत्तरार्ध तान यथे गय सुशिक्षित कहा गया तभी उत्तरार्ध का व्याख्यान करते हैं भाष्य में ताकारा एवं अपूर्वान अपन तान एवं प्रकार अपूर्वान आगे है स्वचित्त विकल्पान थोड़ा सा लिख दिया अच्छा तान एवं प्रकारान अपूर्वान स्वचित्त विकल्पान ये सब समानाधिकरण है जो श्लोक में है तान उसी का व्याख्यान करते हैं तान अर्थात एवं प्रकारान एवं प्रकारान कैसे कहते हैं अपूर्वान् अपूर्व पदार्थ ये अपूर्व पदार्थ कहाँ से आ गया कहते हैं स्वचित्त कल्पित विकल्पान अपना चित्त से केवल कल्पना कर लिया वास्तव पदार्थ नहीं था। है श्लोक में तां अयम प्रेक्षते गत्वा अयम अयम अर्थात स्थानी स्थानी अर्थात तो स्वप्न धृक् स्वप्नम पश्यती स्वप्न धृक स्वप्न को देखने वाला स्वप्न स्थानम गेक्ष्यते यम प्रेक्षते गत्वा इस प्रकार के है तो गत्वा कहाँ गत्वा कहते स्वप्न स्थानम तो ये जो स्वप्न दृष्टा है स्वप्न स्थान को जाकर के वो देखता है उसके लिए दृष्टांत तो दे दिया यथे वे सुशिक्षित यथा एव इह इह अर्थात तो लोके इस लोक में सुशिक्षितो मतलब अच्छा जिसको मार्ग का ज्ञान है देशांतर मार्ग तेन मार्गेण देशांतरम गत्वा सुशिक्षित जो देशांतर मार्ग सुशिक्षित देशांतर मार्ग अच्छा ये कर्मणी निष्ठा है कर्तरी निष्ठा नहीं है अर्थात अच्छा शिक्षा दिया गया जो देशांतर मार्ग जिसे व्यक्ति नहीं जो सुशिक्षित जो देशांतर जैसे कहते हैं दृष्टो यह पर्वत इसी प्रकार के सुशिक्षित यु देशांतर मार्ग मार्ग ही सुशिक्षित व्यक्ति सुशिक्षित नहीं है जो मार्ग अर्थात मार्ग जो अच्छा सा सीख लिया गया जो सीख लिया व्यक्ति नहीं है मार्ग। तेन मार्गेण देशांतरम ग उस मार्ग से देशांतर को जा करके तान पदार्थान पश्यति उस पदार्थ को देखता है तदवत ऐसे ही कुछ पाठ संशोधन करवाया गया था उसको तान। लोके सुशिक्षित दस नंबर अच्छा हम ठीक है थे वेह लोके सुशिक्षितो सुशिक्षितो क्या देशांतर मार्ग समानाधिकरण है तो तेन मार्गेण देशांतरम गर्ग में अन्य देश को जा करके देशांतरम अन्यो देश देशांतरम अन्य देश को जा करके तान पदार्थान पश्यति वहां जो पदार्थ तो होगा उसको देखेगा तदवत ऐसे ही तो स्वप्न में जाकर के वो देखता है वहां सुशिक्षित तो कैसा है कहते हैं संस्कार के अनुसार जा करके देखता है टीका में अपूर्वाण स्वप्न दृश्या धर्म कि ये स्थानीय हुआ उससे हुआ क्या निष्कर्ष क्या हुआ पूर्व पक्ष पूछ रहा है कि आयातम इति आशंक निष्कर्ष कह रहा है भाष्य में तस्मात्था स्थानीय धर्म रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादीनाम असत्व तथा स्वप्नदृश्याण एव इति असत्व अतो न स्वप्नदृष्टांतस्य दृष्टान से यथा तस्मदर्था जैसे ये स्थानीयधर्म मिथ्या हुए निर्णय हुआ क्योंकि वहां पदार्थ नहीं है जाकर खाली देखता है तस्था स्थानीयधर्माण रज्जुसर्प मृगतृष्णिकादीनास ये रजु सर्प मृग का ये सब स्थानीय धर्म स्थानीय अर्थात दृष्टु धर्म जो देखता है उसी का धर्म ये असत्व हुआ तथा स्वप्न दृश्य नाम स्वप्न में देखने वाला जो अपूर्व पदार्थ वो सब स्थानीय धर्मत्वम एव वो सभी स्थानी का दृष्टा का ही धर्म है इसलिए इति असत्व इसलिए वो असत्व है अतः इसलिए असत्व असत्य होने से अतो न स्वप्न शो, दृष्टान्त से असिधत्व इसलिए स्वप्न दृष्टान होगा क्योंकि पदार्थ में स्वप्न दृष्टान अभाव निगम यते पूर्व पक्ष ये श्लोक का आरंभ में स्वप्न दृष्टान्त में मिथ्यात्ध्य का, का विकलत्व कह रहा था वो सब सत्य है कह रहा था सिद्धांत अभी साध्य विकलत्व का अभाव विकलत्व राहित्यम दृष्टांत स्वप्न में साध्य जो मिथ्यात्व मिथ्यात्व नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा था साध्य का अभाव वही विकल अर्थात अभाव स्वप्न दृष्टांत में साध्य का अभाव पूर्व पक्ष कह रहा था अभी सिद्धांति साध्य अभाव का अभाव कर दिया अर्थात साध्य है स्वप्न में मिथ्यात्व है निगमयती निश्चय न गमयती ज्ञापयती निश्चय करके कह रहा है अतो भाष्य में अत न अतो न स्वप्न दृष्टान असिधत्वी में पूर्व से अपूर्व स्वप्नदर्शन से स्वप्न में जो देखेगा सर्वदा अपूर्व होगा ऐसा कोई बात नहीं है पूर्व भी हो सकता है इसलिए कहते हैं पूर्व से अपूर्व से स्वप्नदर्शन से स्वप्नदृष्टिधर्म्न तदविद्यालषित दृष्टानते साध्य संप्रतिपत्ते तथे तो जागृत भेदा मिथ्यात्म युक्त पूर्व हो अथवा अपूर्व स्वप्न दर्शन से स्वप्न में दिखता है जो सब पदार्थ वो सब स्वप्न द्रष्टा का धर्म है स्वप्न देखने वाला का धर्म है कोने से तद अविद्यालसित्वाद उसका अविद्या से वो बिलसित बिलसित क्रीडित तो खिला हुआ तो ये क्रीडने अर्थात खेलना खिला तो तो तो तो हुआ उसका अविद्या से से वो खिला हुआ होने दृष्टांत में मिथ्यात्ने तो तो, तो में में तो से तथे तो उसी दृष्टान्त से जागृत भेद पदार्थ सब मिथ्या ये युक्त है अर्थात अनुमान और सत्य हो जाएगा तो ये जहा ये सब प्रातिभाषिक पदार्थ दिखते हैं, वो सब दृष्टा में ही दिखता है कह रज्जु में सर्प वहां देखता है कहते है वहां नहीं अपने में दिखता है कहते है कैसे हो गया द्रष्टा जिस समय में इदम को देखा कहता है अयम सर्प पहले अयम के साथ चक्षु का सन्निकर्ष हुआ अयम के साथ अयम प्रमा है ये कोई भ्रांति नहीं है तो ये अयम के साथ जब चक्षु का सन्निकर्ष हुआ अंतकरण चला गया अयम तक जाकर के भी वहां अयम के ऊपर जो अज्ञान था उसको हटा दिया अर्थात तो पहले अयम का ज्ञान था क्या अयम सर्प देखने से पहले नहीं था अयम अज्ञात था उसमें अज्ञान आवरण था चक्षु के द्वारा जब ये अंतकरण गया वो अज्ञान को हटा दिया अभी हटाने से प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों चैतन्य एक हो गया अभी इदम चैतन्य और दृष्टि चैतन्य ये सब एक ही हो गए अभी इदम चैतन्य में सर्प देख रहा है तो वो प्रमात्री चैतन्य से भी भिन्न है क्या नहीं। एक है तो उसी में सर्प देख रहा है अर्थात कहा देख रहा है अपने में देख रहा है सारे प्रातिभाषिक पदार्थ अपने में ही दिखता है अर्थात केवल कल्पना करता है बैठे बैठे करता है इसी प्रकार की ये जागृत पदार्थ भी जब वो देखा इसका कहता है ना अयम पर्वत जैसे कहता है अयम सर्प ठीक इसी प्रकार की कहता अयम पर्वत तो अभी कहेंगे वहां तो अयम जो था ना रजु था उसके साथ चक्षु का सन्निकर्ष हो जाएगा हो जाएगा इसी प्रकार की यहाँ अयम पर्वत कहने से तो वहां रज्जु में सर्प अध्यस्त था यहाँ अयम में पर्वत अध्यस्त कहना पड़ेगा ये अयम कौन है जिसमें पर्वत अध्यस्त होगा किस में पर्वत अध्यस्त तो होता है चैतन्य में इसलिए वेदांत का एक पक्षी वाले कहते हैं आप चक्षु से बिल्कुल चैतन्य को ही देख रहे हैं जैसे आप वहां रज्जु को देख रहे हैं कहते हैं अयम सर्प यहां भी आप अयम पर्वत कहते हैं अयम कहने से चैतन्य को देखते हैं आप और उसमें आप पर्वतों को अध्यास कर दिए जो अयम बोल करके आप चैतन्यों को देखे वह चैतन्य प्रमात्री चैतन्य सब एक है अभी प्रमाण प्रमात्री ये सब एक हो गया सब चैतन्य हो गया उसमें पर्वत अध्यस्त हो गया जैसे अभी रज्जु अवचिन्न चैतन्य प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य उसमें सर्प अध्यस्त होता है रज्जु में सर्प अध्यस्त नहीं होता है रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में सर्प का अध्यास होता है इसी प्रकार की यहाँ भी प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य जो उस चैतन्य में ही पर्वत का अध्यास होता है तो ठीक जैसे वहां यहाँ भी ऐसे ही है कहेगा तो वहां जब हम नहीं देखते हैं तो वो नहीं रहता है सर्प रज्जु में सर्पो जब नहीं देखते हैं नहीं रहता है यहाँ जब हम पर्वतों को नहीं देखते हैं तो वो नहीं रहेगा नहीं रहेगा आप जब नहीं देखेंगे नहीं रहेगा जो हम नहीं देखने से रामानंद जी देख रहे हैं क्योंकि रामानुंद जी का पर्वत है वो आपका पर्वत नहीं है रज्जु में सर्प आप देख सकते हैं ना रामानंद जी भी देख सकते हैं वो भी देख सकते हैं और कहेंगे कि अगर वहां रज्जू में सर्प सभी लोग रज्जु में सर्प देखेंगे क्या कोई कोई एक तो नहीं भी देख सकते हैं इसी प्रकार की सभी लोग वहाँ पर्वत देखेंगे क्या आप कहेंगे हाँ देखेंगे कहेंगे जो ज्ञानी होगा वो कहेगा भाई पर्वत नहीं है पर्वत जैसा दिख रहा है जैसे सर्प देखने वाला कहेगा सर्प है जो किन्तु रज्जु का ज्ञानी वो क्या कहेगा सर्प जैसा दिख रहा है सर्प नहीं है ठीक इसी प्रकार की ज्ञानी भी कहेगा यहाँ यहाँ किंतु मतलब व्यावहारिक में ज्ञानी थोड़ा कम होने से और सर्प का विषय में रज्जु का ज्ञानी थोड़ा अधिक होने से वो हम मान लेते हैं किंतु यहाँ रज्जु का विषय हम क्यों मान लेते हैं कहते कभी हम भी स्वयं रज्जु देखे हैं इसलिए मान लेते हैं यहाँ तो हम कभी भी ब्रह्म को अनुभव नहीं किए इसलिए हम मानने के लिए तैयारी तो नहीं होते तो जितना जितना ये मानने लगेंगे की ये तो चक्षु के द्वारा चैतन्य चैतन्य में पर्वत चोईत अध्यस्त होता है ये बिल्कुल अर्थात जागृत भी ये सब कल्पित ही है जितना जितना विचार करेंगे उतना दृढ़ होगा। हम देखते हैं इसलिए ये अध्यस्त तो हुआ हम नहीं देखेंगे तो ये नहीं है ये रास्ता में चलने का समय किंतु गाड़ी मोटर को सावधान <laughs> नहीं तो चैतन्य करते करते <laughs> परजन्म की प्राप्ति होगी फिर मिथ्या है परजन्म ठीक है ये श्लोक उच्चारण करिए अष्टम श्लोक ये अष्टम श्लोक पूरा हुआ आगे पूर्व पक्ष कहेगा कि ये स्वप्न जागृत दोनों आप खाली कहते हैं कि ये दोनों बराबर है ये स्वप्न में जो देखते हैं मतलब वो पदार्थ वो तो अर्थात जितने समय देखते हैं उतने समय है वो आगे वो नहीं रहता है किंतु ये जागृत पदार्थ जो है वो तो रहता है इसलिए दोनों ऐसे बराबर नहीं हो जाएंगे तो वो मिथ्या नहीं होगा जागृत पदार्थ सिद्धांत भी उसका निराकरण करेगा जागृत मिथ्यात्वम तेसु सद असद विभाग इति निरूद्य दृष्टानते न समाध अभी पूर्व पक्ष कह रहा है अच्छा असमय हुआ पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण पूर्ण मुद्यसे पूर्णश पूर्णमा